नारायण नारायण आज का विषय है नाम के लिए ही नाम जपें नाम फिसलन के समान है फिसलन पर घास उगती नहीं और उस पर पांव पड़ गया तो फिसलता है उसी प्रकार नाम कोई झंझट नहीं सहता कोई विकार नहीं चाहता उसे किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती बीमार या तंदुरुस्त विद्वान या अनपढ़ धनवान या निर्धन छोटा बड़ा स्त्री पुरुष नातेदार या पराया इनमें से कोई होने पर नाम स्मरण रुकता नहीं और न होने पर भी वह रुकता नहीं नाम स्मरण के अलावा हर किसी बात के लिए हर किसी साधन के लिए शक्ति बल पैसा आदि बातों की या उपाधियों की जरूरत होती है लेकिन नाम स्मरण सर्वथा उपाधि रहित है उपाधि शून्य है इसलिए यदि हम भी नामस्मरण जब उपाधि रहित होकर करेंगे तभी हमें इससे प्रेम निर्माण होगा स्वयं उपाधि रहित होने का मतलब है केवल नाम के लिए नाम स्मरण करना केवल अपने कल्याण के लिए ही नाम स्मरण करना विश्व के और किसी बात के लिए नाम स्मरण न ना करना यदि हम नाम स्मरण सकाम बुद्धि से करें तो अपेक्षित कार्य भी सफल नहीं होगा और अपना कल्याण भी नहीं होगा सकाम बुद्धि से नाम स्मरण करना कितना बुरा होता है यह कहना बहुत कठिन है जरा सोचिए नारी कितनी पवित्र होती है देवता संत आदि विभूतियाँ भी, भी नारी ही के कारण पैदा होती हैं नारियों को भगा कर ले जाना और उनको व्यभिचार करने के लिए विवश कर पैसे कमाना कितना निंद्य कर्म है कितना नीचकर्म है किंतु सकाम नाम स्मरण उससे भी अधिक नीचकर्म है इसीलिए नाम स्मरण केवल उसी के लिए ही किया जाए उसको अपनी आशा आकांक्षा महत्वाकांक्षा से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए केवल नाम के लिए नाम लेने से मन अपने आप अंतर्मुख हो जाता है नाम स्मरण की सहायता से मन अंतर्मुख करने पर अनायास आनंद प्राप्त होता है वह अपने हृदय में ही उपलब्ध होता है हम तीन बातों की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए पहली बात आचरण शुद्ध हो दूसरी बात नाम का कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए तीसरी बात मेरा रक्षण करने वाला कोई है कोई सदगुरु है इसका हमेशा स्मरण रहे प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी बात में विशेष रुचि होती है उसकी रुचि अवश्य रखो फिर भी ज़बरदस्ती से क्यों ना हो लेकिन नाम स्मरण अवश्य करो आत्मज्ञान हेतु यदि आप उसका पीछा करेंगे तो वह शीघ्र नहीं होगा भगवान की ओर यदि आपका ध्यान लग जाए तो आत्मज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा नाम स्मरण करना ज्ञान प्राप्त होने का ही लक्षण है उत्तम व्यस्त वस्तु अल्प मात्रा में ही होती है श्रीखंड में दही का चक्का और शक्कर काफ़ी होती है लेकिन केसर की मात्रा अल्प होती है वही स्थिति नाम स्मरण की भी है हर रोज थोड़ा थोड़ा पर निष्ठा से और किसी प्रकार बदले में प्राप्ति की इच्छा न रखते हुए यदि नामस्मरण किया जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी नारायण नारायण